प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहां है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर इस बात का भी हमने पूर्ण बेरा है कि भगवान राम से पुल नहीं बंधा और फिर भी ना मानते यदि वो स्वयं समर्थ थे तो नल नील ने की आवश्यकता क्यों पड़ती वहाँ पर नहीं पड़ती कबीर साहब कहते सिर्फ यही है कि ये तीन लोग के भगवान हैं और जो निरंजन बलि ने काल बलि ने जो लिख दिया उसके आधार पर इन्होंने चलना पड़ता है जिसको जो कार्य दे दिया वही करना उसी उसी ने ने नहीं नहीं करना हो उनके है वो नहीं कर सकते एक एक बार बार कहते हैं कमीर हैं साहब बताते और हमें पढ़ने को मिला रामायण के के अंदर भगवान राम को और सेना समेत एक नाग फांस यानी नाग फांस एक तीर छोड़ा था और उस तीर ने वो नाग रूपी नाग का रूप बनाकर सरफ का उसमें भगवान राम को भी बांध दिया और साथ में सारी सेना को भी बांध दिया नाग फांस में आ गए सेना सत्रक, सत्रक नाग फांस में आ गए सेना सुतृवीर नाग फांस में नागरूप एक शस्त्र था और उसमें वो बंध गए थे तो उसमें कहते हैं गरुड़ जी ने आकर वो सारे नाग खाए और भगवान राम भी छुटवाए वह सेना भी फरी करवाई कबीर साहब कहते हैं काटे काटे बंधन विपत में काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम और चिन्ह और नर प्राणिया या गरुड़ बड़ो अक्राम अब ये विचार सोचो कि काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम और चिन्ह और नर प्राणिया भाई इब गरुड़ बड़ा अक्राम भगवान राम शक्तिशाली हुए या गरुड़ शक्तिशाली हुआ भगवान राम को नाग फांस ने बांध दिया था सभी नागी दल और उसमें गरुड़ गरुड़ जो कि भगवान राम का वाहन है पक्षी उसने आकर सारे नाग खाए और तब भगवान राम की जो है वो बंधन कटे यही महाराज जी बताना चाहते हैं कि गोवर्धन पर गोवर्धन कर्सन दारो द्रोण गिरी हनुमंत शेष नाग सारी सृष्टि उठा रहा तो बीरा इनमें कौन भगवंत अगर पहाड़ के उठान मात्र से ही आप परमात्मा गिन लेते हो परमात्मा मानते हो भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया था गोवर्धन तो महाराज जी कहते बीरा तो शेष नाग सारी सृष्टि को ले रखा है शास्त्री बताते हैं तो इनमें कौन सा भगवान अनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा ली और भरत ने हनुमान भी द्रोणागिरी भी अपने तीर पर बैठा लिए थे हनुमान जी ने द्रोणागिरी समेत हनुमान को पर्वत समेत अपने तीर पर बैठा लिए थे भरत जी ने हनुमान को भी और कहा था बैठ इसके ऊपर लोटू लंका में एक मिनट में तो हनुमान जी नू का था मैं तो आपकी परीक्षा लेना चाहता था कि राम नू का करते भरत आ तो हमने क्या ही कह सकता ना अपने कला बतेरायन की खातर मैं तो आपकी परीक्षा लेना चाहता था न मेरा चोट चाट को क्योंकि ऊपर से जब वो पहाड़ लेकर आ रहे थे संजीवन बूटी को हनुमान जी द्रोणाग्री कोई राक्षस ना हो पर लंका पर युद्ध हो रहा है और लो खत्म कर देता हूँ हनुमान के पैर में तीर मार दिया तीर लगा नहीं हनुमान जी ने बाना बना लिया की अयोध्या से तीर आ रहा है तो यहाँ पर वर्त ही हो सका व्रत की परीक्षा के लिए नीचे गिर के कहने लगा मर गया रे हे राम हे राम तो वरत ने सोचा ये कोई राम भगत है और गलत आदमी मर गया भाई हमारे पक्ष का दिख है तो वहां पहुंचा कहने लगा भाई मैंने नादानी में तीर मार दिया कौन है तुम तो? कि मैं हनुमान हूं और भगवान राम का सेवक हूं भाई तेना केक रहे तो चाला कर दिया वरत सरजीवन बूटी ले जानी थी मेरे पैर में चोट लागी झूठ बोल दी हनुमान जी ने बहना मिला दिया, दिया। <खँँँग> मेरे पैर में चोट लागी और ये द्रोणा ये संजीवन बूटी है इसमें सूर्य उदय होने से पहले ये पहुंचानी थी नहीं तो लक्ष्मण के प्राण जाते रहेंगे अब तूने क्या किया भगत जी मैं उड़ नहीं सकता और लक्ष्मण बच नहीं सकता <खँँग> <खँँग> <खँँग> <खँँग> और शुभ अब आधी रात्रि होगी अब बता कैसे पहुंचूंगा मैं लक्ष्मण जी नहीं सकता इस सर्जीवन में ना। व्रत बोला बैठ मेरे तीर पर अर्थात द्रोणागिरी ने कहते हैं न्यू का न्यू बठा लिया तीर के ऊपर हनुमान जी भी और समेत और हनुमान जी ने ना लर्जा दे कर देखा नो बोला एक मिनट में छोड़ू तो देर में जाओगे अभी चलाता हूं तीर फिर हनुमान जी कहने लगा मैं तो मजाक करूं था ये देखना चाहूं था कि आप में शक्ति इतनी है कि नहीं जितनी राम बतावे थे और का ने उस तीर के ऊपर से ही छलांग लगा दी आकाश में उड़ गया जब जमीन पर से उठना धरती भी अल्ज्या इतने वजन ने ले गए और उस तीर के ऊपर और वर्थ के तीर के ऊपर से हनुमान जी ने वहां से छलांग लगाई उड़ गया अब वर्त का कितना चक्र भी कौन नक्तिशाली था हनुमान सारा शक्तिशाली मान लिया अब ये इनकम्प्लीट शास्त्र से कंप्लीट हो रहे हैं और फिर परमात्मा रामचंद्र जी पूर्ण थे विचार कीजिए क्या वो फिर लक्ष्मण को जीवित नहीं कर सकते थे या उनको मालूम नहीं था कि वो कबीर साहब कहते हैं क्या उनको मालूम नहीं हो सका कि भाई ये कैसे जीवेगा वैद्य बुलाया गया और वैद्य ने कहा कि सरजीवन बोटी लाओ फला पर्वत पर मिलाएगी फिर कबीर साहब कहते हैं रावण नहीं मर रहा था और राम को ये भी नहीं मालूम कि उसके वो मरेगा कहां से वो भी विकसन भी भी ने बताया विकसन ने बताया कि इसकी ना भी अमृत है वहां पर तीर मारो जब मरे कबीर साहब कहते हैं इसका मतलब भगवान राम तो जमाए को कितना गे भी तेरे थारे साहब थे भगवान राम को इतना भी नहीं मालूम रावण मरे कहा से इसमें भी कहते वो तो लीला कर रहे थे यहां पर लीला की गुंजा की तरह की जब हमने सामने शत्रु खड़े क्योंकि उनको निरंजन जी इतनी ही बुद्धि छोड़ते हैं जितनी आवश्यक है और बात टिपा की कंट्रोल स्वयं करते हैं विभिक्सन ने बताया कि इनकी नाबी में मारो तीर और जब वो रावण मारा गया यहां कहते हैं भगवान राम को आप मानते हो कि समुन्द्र पार करके भई पर पत्थर तरा कर वो तराने वाले का तो नाम न जिक्र और आपकी बात बड़ी मानते हैं आप कहते हो कि समुद्र पर पुल बांध देने से भगवान की संज्ञा हम आगे वो वो तो बंधा तो था नहीं बंधनिया तो कोई और ही था पर इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम आगे चलते हैं एक अगस्त ऋषि थे उन्होंने ढाई गोट में सारे समंदर को पी लिया एक सिद्धि सब सागर पी व एक सिद्धि जो बहुजुग जीव है एक सिद्धि होती है कि सारे सागर न पी जावे एक ही गोट में तो इनसे भी मुक्ति नहीं है जब इतने इतने अप अनहोनी अद्भुत कार्य जो कर देते सिद्धि से वो भी मुक्त नहीं बताए अग्रस्त ऋषि ने तो सारे समुद्र को पी लिया और भगवान राम ने मान लो पर्वत वो पाठ उस पर पत्थर चरा कर बना लिया उससे तो अगस्त ऋषि ज्यादा शक्तिशाली प्रसिद्ध होते हैं कि उन्होंने सागर को ही पी लिया यहां बंदी छोड़ कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो समुन्द्र पाट लंका गयो सीता को भरतार अग सृषि सब अंश लियो इनमें कौन करता अग ऋषि ने सारा पी लिया फिर मैं भगवान गिनो कौन सा होगा अब छाटो भगवान कबीर तीन लोक सब राम जपत हैं है अर जान मुक्ति को धाम राम चंद्र वशिष्ठ गुरु कियो हो अ तीन हो भी सुनायो नाम तुम तो राम का जाप जपो नाम जपो और उस राम को भी वशिष्ठ मुनि ने नाम दिया उसने और नाम जपया उसने अपना राम क्यों रामचंद्र क्यों ना जपया अपना नाम जनता वशिष्ठ मुनि से नाम लिया उसने भी वशिष्ठ मुनि ने भी रामचंद्र जी को नाम दिया और रामचंद्र भी नाम जाप करके अपने सब लोग को गया स्वर्ग लोग को कबीर चार भुजा के भजन में ये रहा भजन में भूल रहा संसार कबीरा सुमर ताश को हो जा कबीरा सुमर ताश को हो जा की भुजा अनंत अनंत भुजा कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा जिसकी अनंत भुजा है अनंत कोटि ब्रह्मंड का भगवान है और तुम भक्त हो चार भुजा के भगवान राम और ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण आदि को और हम बदते हैं एक हजार बुझा के भगवान को इसलिए लाभ तो तीन चार बुझा के भी देंगे जैसे चार हॉस्पोर की मोटर भी बहुत काम सारा भाई परंतु एक हजार हॉस्पोर की काम करेगी फैक्ट्री भी चला दे वो चार बुझाड़ी यानी चार हॉस्पोर की नहीं कर सकती और उस एक हजार वाली में तो आप कितने काम ले लो फिर नारी नारी पुल बना के <laughs> <laughs> अब नादान आदमी तेन समझेंगे निंदा करे और निंदा का स्मांस भी नहीं है आम को आम कहना अमरुद को अमरुद बताना बेर को बेर कह देना दस के नोट को दस का बताना और सौ के नोट को सौ का बताना ये कोई निंदा नहीं है और तुम दस के नोट को सौ का कह रहे हो तो हम तो मानने को अब तो एक तरफ तो कहते हैं तीन लोग के भगवान और फिर कहते ये सर्वशक्तिमान क्यों करोई एक ही बात कहो या तो ये सर्वशक्तिमान कहो तो सर्वशक्तिमान का मतलब है कि कोई भी आठ ना लगे और यहां आठ देखा पल पल के अंदर जो इनसे काम बने नहीं खुद बाई भगवान राम के गोड्डा में घुटनों में पड़ा हुआ रो रहा है मूर्खित हो पड़ा और भगवान उसको जीवित नहीं कर पा रहे जड़ी की आसरा लेना पड़ा बाली आमने सामने लड़ रहा है और भगवान राम ने वर्ष की आड लेनी पड़ी तो वह आड़ क्यों लेनी पड़ी समृत है तो सामने लड़ते निष्क्रिय कर देते उसकी पावर को तो यह तो सोचना पड़ेगा हम ये नहीं कहते नहीं ये चार बुझा के भगवान है तीन लोग के प्रधान शक्ति है जैसे जिले में डिप्टी कमिश्नर होते हैं और तुम कहते हो यही डी है और ये मुख्यमंत्री है और यो ये युद्ध मंत्री तो तो तो सर्वशक्ति मान मत कहो लोग तो बहुत आंशिक पावर है लोग तीन लोग छोटे छोटे और ब्रह्मांड बहुत गने इसलिए ऑल ओवर कंट्रोल जो है ओवर ऑल कंट्रोलर और तो पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष धर्मराय अब कबीर साहब से यानी पूर्ण परमात्मा से निरंजन की बात हुई निरंजन ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराजी वचनबद्ध करके तीन युगों में थोड़े जीव ले जाना और जब कलयुग आ जाओ कितने जीव ले जाना काल ने सोचा था कलयुग में ये प्राणी भक्ति की सोचे भी को ना कितने को बध करेंगे ज्ञानी हो जाएंगे विज्ञान को महत्व देंगे संतों को नहीं मानेंगे कोई मानेगा तो नकली साधना इतनी लगा दी अड़सठ तीरथ माता मसायणी कनागत शराध अच्छा पहले मजहब नहीं थे अब 1400 वर्ष से मजहब क्यों पैदा कर दिया इसने कोई नहीं था ना कोई मुसलमान धर्म था ना ईसाई था और ना ही सिख और ना ही हिंदू ये सिर्फ एक आर्य संत होते थे और उसी के आधार पर सब एक ही साधना जो भी शास्त्रों एक ही शास्त्र को मानने थे जब भी अपने से जितने ही निको मानते थे वेदों को मूल मानते थे अब ये इतने मजहब क्यों बना दिए अब मुसलमान धर्म को इतना आरूढ़ कर दिया कि सुन नहीं सकते इन बातों को क्यों कर दिया क्या उनके अंग न्यारे हैं या कोई उनका शरीर भिन्न है मिलाकर देखाओ किसी अन्य किसी भी जीव से मनुष्य शरीर वाले से किसी जाति वाले का अंतर नहीं किसी मजहब वाले में फर्क नहीं फिर फर्क क्यों कर लिया हमने आप पे उस काल निरंजन ने बेरा था कि कहीं कलयुग में कबीर साहब के सत मार्ग ने को पकड़ ना ले और यहां से खाली हो जा तेरा लोग इसीलिए उसने गुमराह किया कबीर साहब कहने लगे मैं मृत मंडल में जाऊंगा तेरी पोल और सबको बताऊंगा तू भगवान नहीं है तू काल है तू निरंजन है और तू सबको दुखी करता है मारता और खाता और दुखी कर रहा है और एक पंथ चलाऊंगा कबीर पंथ यानी सतमार्ग दर्शक पंथ और सही राह बताऊंगा यह पूजा पाठ सब छुटवाऊंगा तेरी कहने लगे महाराज जी आप एक पंथ चलाओगे मैं बारह बारह नकली चला दूंगा आपके जानते पहले जब आपका अंश जाएगा उससे पहले तो मैं बारह नकली पंथ खड़े कर दूंगा अब जितने भी संत संतमते के पंथ हैं ये सारे के सारे सौ साठ सत्तर वर्ष से उरा उ खड़े हुए इससे पहले पंथ ना थे ये नरे नरे काल ना बेरा था कि डूंढा पाटेगा कबीर साहब का थोड़े दिन में इतने अंधे कर दिया सब का हाथ ला दिया यू फलाने पंथ का यू दकड़े पंथ का यु भी नाम ले रहा से कबीर पंथ में भी नकली सांत, संत संत बने बैठे सतपुरुष का नाम नहीं जानते वाणी कबीर साहब की नाम काल का सीधे काल के मुंह में तो कबीर साहब ने बोला कोई बात ना अब नकली साधना इतनी गलत चला दी काल ने ये सब नादान बहन और भाई कोई वर्त का चिपटा बैठा व्रत नहीं रखा तो बता फिर तो बात बिगड़ जाएगी मैंने देखा है कुत्ता मंगलवार को रोटी नहीं खावे क्योंकि एक घटना होती है जो हृदय को मोड़ देती है मकान वाले से पूछा कि खाना क्यों नहीं खा रहा आज रोटी डाली मैंने वो कहने लगा जी आज तो ये मंगलवार है खाना ना खावे खाना नहीं खावा क्यों भाई कि व्रत रखता है मंगलवार का ये उसने वो रोटी उठाई जाके एक कूड़े से मैं दाप दी पैरों के साथ पंजा थे सुबह उठकर खा रहा उनको उसी रोटी को ना कुत्ता नहीं छोड़ जागरूक रोटी में सुबह उठकर खावे उसमें मैं चाय पी रहा था सुबह सुबह चाय पी रहा था सामने देखा वो कुत्ता रोटी खा रहा करड़ करड़ की आवाज आवा गर्मियों के दिन थे वह सूख गई अब विचार आया कि जब ये मनुष्य शरीर में होगा इस नादान ने कितने व्रत रखे होंगे मंगलवार के जबकि पशु जुन्नी में भी इसका मंगलवार याद है और हम मनुष्य होते हुए बोल जाते हैं और पूछना पड़ता है क्या है और पशु जुन्नी में उसका मंगलवार याद है तो उसने मरणा मंडा होगा इस मंगलवार के व्रत पे और आज कुत्ता बनाकर छोड़ दिया इस मंगलवार के व्रत ने चाट ले इस मंगलवार ने अब यही बात समझ में नहीं आती आप लोगों के बता महाराज जी तो कहते हैं व्रत भी छोड़ दो महाराज जी तो थारे कहते हैं भाई <coughs> माता मसाणी भी ना पूजो आज हम हिंदू हैं और कल मुसलमान हो गए थे माता मसानिया ने सिर पदर ले जाए उड़े क्या हम मुसलमान नहीं हो सकते भगवान का कोई पाबंदी ला रखी है कि हम सिख धर्म पैदा ना हो सकते या हम ईसाई नहीं बन सकते उस मालिक के घर में याद दो तुम तुमने बना रहा बनावटी तो उसमें पूजना वहां पर राम का नाम लेकर दिखा दो ग्यारह अरब कंट्री है हिंदू तो इतने सही यहां पर इन मत भी बीस प्रतिशत भी रामकृष्ण ने ना तो बाकी सृष्टि और जिस लक्ष्मी पूजन भी जितने हो हो लक्ष्मी पूजन छुटवाओं को आगे भाई क्या उनका राम नारा है या उनकी हो रेता लक्ष्मी और तुम लक्ष्मी पूजन नहीं छोड़ते दादी मैं द दा चोखा पीछा छुटा ना एक बार पांच हजार रूपये फूक के थे माया उसका ऊपर जोत तो ला दी लक्ष्मी अंति होगी माया के ऊपर आंख लागू मेरा जागना था सारी रात आकर जोत पे पर, जो तो पर वा वा वा चाल के, को कागज गिर गया कागज गिर के, आग नोट भी जले पाए सारे वूणी लक्ष्मी पूजन होगी डबल तो ये बीमारी कैसे छुटेगी हमारे हृदय से जो तो नादान लोग ला दी या हटेगी दो चार सत्स सुन लेने से तो बंदी छोड़ने बोले भाई क्योंकि वो जान ही जानती कलियुग मई जीव इतना दुखी हो जाएगा ऊपर ऊपर की तो दिखेगी सुखी और भीतर ले माग लाग रही सब कहे कोई किसी चीज तो दुखी है कोई किसी चीज से परेशान है और ये ना तो उन, उनकी साधना से ठीक हो ये दुख फिर और हम ऐसे चुटकी में ठीक करेंगे सारी बीमारी ने और सारे संकटों को तैयार तो अपने आप दुख पाके अंत में ठिकाना यहीं पाऊंगे काल और फिर देखते ना तेरेगा देख भी लेते साधना को अब जितने हमारे भाई बहन है सबको पूछो तुम तो, अरे करके दिखाओ पूजा इन्हें तो बच्चों का खेल दिखा भी है। जिसको हम सतमान्या करते नादाना के काम जो कति बौड़े से बोली बारी आत्मा वो करते हैं बिनती तो बिनती तोर लीन में जानी मोह को ठगे काला अभिमानी वचनबद्ध करवा के अर भाई वचनबद्ध करवा के मांग मांग ली दस सो तो सो बक्स शो अब बक्स अब तो मैं मैं देनी चौथा चौथा युग युग जब जब कलयुग आवे तब तब हम अपना तब अपना अंश अंश कबीर साहब ने बोले जिही हाथ दे जिही जिही दे, दे है सत सब दे हाथ जीवियम नहीं पाव है सदाता ही हम साथ कबीर साहब कहते हैं सुनो वेदांत बोलो मत ना कबीर साहब कहते हैं कि एक सतपुरुष न बोले अपना हंस भेजूंगा मैं एक उसको एक सत शब्द दूंगा सतनाम और वो जिसको वो सतनाम दे देगा उसके पास काल नहीं आ सकता और उसके साथ मैं सदा रहूंगा एक पल भी दूर नहीं होगा अपने अंश तक जिसके पास यू नाम पहुंच गया अब निरंजन आगे चाल चलना चाहता है कहता है कि भगवान वो कौन सा है सत सार नाम मुझे बता दो जिसके पास वो होगा मैं उसको कोना छेड़ू मैं उसके पास नहीं जाऊं <coughs> कबीर साहब ने बोले किसान आदान मत न समझा मतलब तू मान रहा है ना इतना बड़ा को नाम में मुझे मालूम है कि अब तू मेरी जमाकती जमा कती है कि वो नकली नाम भी मैं आपको मैं आपको नाम बता दूं सतनाम और सारनाम और तू आगे फिर अपने अंशों द्वारा चालू करवा दे क्योंकि कबीर साहब की बानी सभी संत बताते हैं सतलोक की महिमा भी गा देते हैं परंतु सतनाम को ना। वो सतनाम सतनाम जाप नहीं करना होता नहीं वो सच्चा नाम है उसको सच सबज भी कहते हैं एक सार नाम है <laughs> संधि छाप मोदी जो ज्ञानी जस देहो हंस हो सैदानी जो जी मो को संधि बतावे अर्था के नकट काल नहीं आवे, ये नाम बता दो मुझे और जिस नाम को वो ले रहा होगा मैं उसके नजदीक कौन जाऊं कबीर साहब कहने लगे मेरे नाम के पास तो जाए कोई ना सकता जिसके पास ही होगा मैंने बताने के क्यों सकता को उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि कितनी हिम्मत को उधर जान की जैसे फनपति मंत्र सुन रख है, पन ऐसे बीरा मेरे नाम, तो काल है नाम निशानी मोको दीजे हे साहेब या दया कीजये बोला नाम निशानी ना बताऊ सतगुरु वचन कबीर साहब के वचन सतपुरुष के वचन जो तुहे तो संधि लखाई जीवन काज तुम हो दुखदाई तब तो परपंच पंच जान हम पावा और काल चला ना रहते ही रागट बाख्या और गुप्त अंक बीड़ा हम हमारा जो कोई ले वह नाम हमारा ता छोड़ तुम हो जा नारा जिसने मेरा नाम ले रखा है काल तुम तो उसको छोड़कर दूर हो जाइए उसको नजदीक मताना जो कोई ले नाम हमारा ताही छोड़ तुम तुम हो न्यारा जो हंस को रोको तुम काल पाई कबीर साहब कहते हैं कि काल मेरे संत को रोक दिया ना जिसके पास ये नाम है तो तू रेण नहीं दूंगा तो तो काल नहीं पाई जो तुम जो तुम हंस को रोको जाई तो तुम काल रेण नहीं पाई तेने छोड़ दूंगा नहीं देख लेकर देखे सोचा धनमराय वचन हे साहेब तुम पंथ चलाओ और जीव उभार लोक ले जाओ पंथ एक तुम तुम आप चलाओ और जीवों को सतलोक दयावंत साहेब दाता कृपा करो हे ताता पुरुष साप मोहो एस दीना लख जीवन नित ग्रासन कीना के सतपुरुष ने मेरे को श्राप दे रख्या है एक लाख जीवन रोज खाने पड़े हैं <coughs> जो जीव सकल लोग तुम जावे तो कैसे अक्सुदा मेरी बतावे यदि ये सारे जीव यहां से चले गए तो मेरी भूख कैसे मिटेगी तो तो बोला पर गिर की तरह रंग बदल गया क्या बोला द्वादश परंत करो मैं साजा नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा बारा नकली पंच चलाऊंगा और तेरी बानी गाऊंगा किसी पंथ को उठाकर देख लो अगर कबीर साहब की बानी के बिना वो पंथ कोई भी बात कह दे आपकी बानी गाऊंगा महिमा गाऊंगा और नकली नाम चलाऊंगा और काल के मुंह में भेज दूंगा सारे ने द्वादश संसार पठाउ नाम तुम्हारे ले पंच चलाऊं अपने बारह शक्तिशाली काल के अंश बारह संत बेचूंगा काल के अपनी शक्ति देकर काल कहता है काल के छोटी शक्ति किस ब्रह्म का मालिक है लेकिन ये गुमराह करके यही प्रा देता है द्वादश पंथ द्वादश यम संसार पठाऊ नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊ प्रथम दूत मम प्रगट जाई और पीछे अंश तुम्हारा आई पहले नौका मेरे दूत जालेगे सारे कह सबन नाम दे आओगे अर पाचा तुम रहा होगा जब कोई ना माने है किसी ने टोकली ने गले राख्या नाम अमना था गुरु गुरु सारे एक से गुरु बदला नहीं करते एक गाम पूरा सत्संग सुनकर दो दिन का अब वो बात तो समझ मान की है पर वो डर लग गए कि गुरु बदलना ना करते कदे पाप लाग जा वो कहने लगी कई संगत खड़ी थी वहां पर नोबल जी हमारा जीता कर नाम बदलना पर डर लग गए क्यों लागे बेबे हमारे ने जी नो जब नाम बदल लोगे गए तेरे भाई मरेंगे होगे वहां बेबी नौकरो एक साल बदल के देखो आराम सुख हो ना ना अपने लाभ हो बेस बदल लियो थारा नहीं काटो भी मरे लेकिन वो लाभ होना बंद हो जाएगा जिस दिन तुम नाम छोड़ दोगे बस इससे ज्यादा कोई हानि नहीं होगी आपको बाकी काल तक रहेगा तुमने क्यों काल के नाम ले रहे अपने अब वो इतनी डरा रेखी तो उनमें पहले दो चार आई बहन भाई नाम लिया और फिर कई दिन तई जब उनका सुख हो लिया ना जब लागे हुए टोल टोड़ के टोल आने आधे सारे गांव ने नाम ले लिया फिर बोला तो जब हमने न सोचा जब ये कह के मैं ना तुम्हारे क्या हो होगा वहां ठीक है सर हम पहले कह रहे थे जब जची नहीं तुम्हारे और तुम वो नाम ले रहे उनको आनी हो जो पहले ले रख्या है उनका आनी हो रही कुंडी हुई दिखाऊ तारे अका जी ने हो कि नहीं हो रही तो है <coughs> नो कहो फिर मारी करी में फर्क पड़ गया यही विध जीवन जीवन को बरमाऊ प्रथम पीछे अंश तुम्हारा आई। यही दूतम जीवन को बरमाऊ और पुरुष नाम जीवन को समझाऊ मतलब नकली नाम चला के अर नो कहूंगा सतलो की मैं मंगवाऊंगा बताऊंगा <coughs> दोदस पंथ जीव नाम जो उन बारा पंथों में जो नाम लेंगे अमरे मुख वो आन समावे काल का है, मेरे मुंह आजे जो उन, उन, उनके, उनके नाम बारा पंथ में जो नाम ले रखा है वो मेरे मोहमापा समाओगे क्योंकि वो नाम ही हमारा होगा देवल देव देवता देवी इनका ला रखे पत्थर ये पुजवाता हूं देवल देव पशाण पुजाई तीर्थ वर्त जब तप मन लाई तीर्थ वर्त ये नकली जाप और तप का उलझा रखे तीर्थ वर्त जब तप मन लाई यज्ञ होम और नेम आचारा <coughs> यज्ञ होम माने हवन यज्ञ हवन और नेम आचारा नित्य नेम जो प्रतिदिन करते हैं के इनमें हमने इनको उलझा रखा जो गया, जो ज्ञानी जाहु संसारा जीव ना माने कहा तुम्हारा बेशक जाओ आपकी कोई भी ना माने जितक तुम रचे बेचारी कबीर साहब ने बोले जिते तुम रचे बेचारी और सब सब सभी बेडारी जान जीव, खुँ, जीव हम सबद्र डावे सब और फंद तुम्हारा शकल मुकावे मुक्तावे चौका कर परवाना पाई पुरुष नाम लेनाई ताके निकट काल नहीं आवे और उस नाम ने देख के ताको शरण आवे सतना देख के और काल सर फूका होगा कबीर शाब ने बोले एक बार तमन में ऐसी आई कि इस काल के इक्कीस ब्रह्म न फूक दो खत्म कर दू और सब जीवों को वापस ले जाऊं भाई फिर मेरा वचन याद आ गए कि मन नाम इसको वचन दे रखे <coughs> मेट डारू तो को अब पलट कला दिखलाऊ ले जीव बंद छोड़ा यमसों अमर यमसो अमरलोक मेट डारों तो तोही को तन खत्म कर दूं मेरा मन आवे और सभी जीवों को वापस ले जाऊं ले जीव बंद छोड़ा यमसों काल से अमर लोक सिदा हूं यही सोच चित कीने हूं पुरुष वचन असनाही सत सत्य सबद जो गह अरले पहुंचा हूं ता अब मन में आगी भाई ये भगवान का आदेश नहीं सतपुरुष का और जो सत ले शब्देगा उसने मैं दूंगा। इसके नजदीक तो नहीं आ सकता अब नरेंद्र कह धर्म राय जाओ संसारा आना हो जीव नाम आधारा अपने नाम के आधार पर लाइयो महाराज जी आप अपना ज्ञान दो और मैं ज्ञान उड़ जाऊंगा ये तो खेल का मैदान सजी अब मैं तो भूल भलैया करूंगा आप सुलझा लेना काल ने निन्यानवे जो हंसा तुम रे गुण गायता के निकट हम नहीं जाये काल ने बोले उसके पास मैं नहीं जाऊंगा महाराज जी ये मेरा ये परन हो लिया परण के तू जा ही नहीं सकता परन की क्या बात थी उसमें शक्ति इतनी आ जाएगी कह राम जाओ संसारा कबीर साहब से बोले कि जाओ बेस महाराजी और ले आओ जीवों को नाम आधारा जो हंसा तुम रे गुन गई और निकट हम नहीं जाई जो कोई जावे शर्ण तुम्हारा हम सिर पग दे हो जा पारा जो आपका नाम लेगा ना मेरे सर पर पार रख के और पार हो जाएगा क्योंकि तो वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर निरंजन बैठा है इक्कीस में में के आखिरी लोक पर जो कि सतलोक जाने वाला एक सुराख है सू की नोक के समान और उसमें से हमने जाना है उसके ऊपर ज्योत निरंजन का सिर है सिर से उसको बंद कर रखा है यानी वहां कोई नहीं जा सकता प्रथम तो उस लोक में नहीं जा सकता कोई ना ब्रह्मा विष्णु महेश माता कुछ नहीं और बाकी योग्यता जाएंगे कहां से ये तीन से नीचे की शक्तियां तीनों से तो वहां पर क्या होता है कि सतनाम ये सारनाम सत सार का जो मंत्र वहां काम करेगा और सतनाम आपको वहां तक ले जाएगा और वहां जाते ही उसके वो अपने आप जैसे पानी नड़किया में ऊपर न खेता वाल ऊपर न उठ जा ऐसे उठ जाता है उसके बस की बात नहीं गर्दन कर लेता है और यहां पैर रखना पड़ता है जाने वाले उसके सिर पर और जब उसक उस उस में उसे पार होता है सतलोक में जाता जो कोई लेवे शरण तुम्हारा हम सर पग दे हो वारा मेरे सिर पर पां पार हो जाएगा वहां से तुम संग कीन कीन और पिता जान कीन ही लड़काई लड़काई बाप समान समझ के जो काल कर कर दिया दिया करे ऐसे लड़काई करी बालक पन कर दिया। मैंने आपके साथ गलत सलत बोल <coughs> कोटिन अवगुण बालक कर ही ता हरदय पिता एक हरदय धर लोके बाप पिता जो है बालक कितने अवगुण कर ले और बाप जो होता है एक भी बच्चे का अवगुण को ध्यान नहीं देता जो पिता बालक ही निकारी, तब कौन रक्षा करे हमारी? मैं आपका बच्चा समझो, और जब आप मेरा मदद नहीं करोगे, तो मुझे कौन रख उठ आयो, तब हम संसार से गाय तब निरंजन ने उठकर मेरे चरण लिए और तब मैं संसार यानी संसार सागर में आया जब हम देखा धर्म सकाना तब वहां से हम कीर्ण पियाना जब देखा ना कि नरेंद्र नीप कथी कंडम हो लिया बोलेगा नहीं आगे मेरे सामने तो तब वहां से मैं उठकर चला <coughs> कहे कबीर सुन नहीं नागर तब मैं आये गयसागर के सुन भाई धर्मदास अब मैं बहुसागर में आया प्रथम आये चतुरानन के पासा चतुरानन ब्रह्म के पास आया मैं पहले मैंने ये सोचा कि मान लें ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी बात न मान लेते हैं तो ये बाकी जीवों को आपस समझा देंगे उस काल के जाल को प्रथम आये चतुरानंद के पासा चतुरानन चार मुख वाले ब्रह्मा जी प्रथम आये चतुरानन के पासा सुनवा लीना और पूछा बहुत पुरुष उस पूर्ण परमात्मा के बहुत से लक्षण पूछे और नाम ले लिया मेरे ते। फिर मैं दोबारा जब हम प्रथम सत्र का नाम देते हैं इसमें पता लाग लेगा ये प्राणी कितना चालन जोगा है अगर इस डटा रहा तो फिर सतनाम देंगे आपको इसे हम भी कच्चे को ना काल से कितने खेल खेल लियो और क्योंकि पहला स्तर का ऐसा नाम है कि ग्रीस डट गए तो बेड़ा पार होगा अगर जब काबिल होगा नाम के प्राणी। तो कबीर साहब कहने लगे मैंने उसको मंत्र दे दिया ब्रह्मा जी को कि ये नाम जब फिर मैं आऊंगा तेरे को दूसरा मंत्र देने के खातर और फिर सार नाम दूंगा तो काल से निकल जागा नाम ले लिया लेकिन नरेंद्र के मन में उथल पुथल कि जब ब्रह्मा जी ही कबीर साहब की शल में चला गया तो यहाँ पर सृष्टि कौन रचेगा एक लाख जीव में कहा से खाऊंगा ब्रह्मा के मन में आ, अपने शरीर में आकर प्रवेश कर गया और बीता फैसला दे दिया अंदर ही अंदर कि कुछ ना ये सब झूठ बोले हैं वेदों से ऊपर कोई मंत्र नहीं है वेदों से ऊपर कोई ज्ञान नहीं है कोई सतपुरुष नहीं है और तो देख तुम्हारे पास कितना तीन लोग के मालिक तुम ये वैसे महात्मा जी गलत बात बतावे ठीक आपका फैसला बदल लिया तभी निरंजन की बुद्धि फेर, फेर दी बुद्धि तभी निरंजन किन उपाय उपाय किया कि जेष्ठ पुत्र ब्रमा में कि मेरा जेठा बेटा ब्रमा जा रहा है और फिर भाई मैंने एक लाख जीव कहा मिलेंगे निरंकार निर्गुण अविनाशी ब्रह्मा के बोला निरंकार निर्गुण अविनाशी जो सुन के वासी पुरुष को वेद ज्ञान से ता हम जाने जब देखा ते काल दृढ़ हो कहा से उठ विष्णु पायो अब ये सारी बोली बोली बात लगेंगे आपने हमारी कति पगला कैसी बता कबीर साहब और ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इतने प्रबल शक्ति अब कहते हैं फिर मैं ब्रह्मा जब नहीं मानता दिखा ना फिर मैं विष्णु के पास विष्णु जी ने मेरी बात को स्वीकार किया और स्वीकार करके मैंने उनको हरियम नाम दिया लक्ष्मी को भी उसको भी दोनों को ओ मंत्र दिया सावित्री और ब्रह्मा को तो फिर बाद में काल ने उसकी बुद्धि फेर दी विष्णु की दोबारा सतनाम के लिए देने के लिए गया विष्णु चार पदार्थ है मेरे पास जी अर्थ धर्म काम मोक्ष मोक्ष माने स्वर्ग स्वर्ग तो ऊपर कोई चार पदार्थ से अजिश न दे दूं बता मेरे समान को कोई ना सृष्टि में चोखा भाई बचाओ मेरी कहो तुम जो को हरी साची विष्णु से कहो पुरुष उपदेशा और फिर काल वस नहीं गयो संदेशा कह विष्णु मौसम को आही और चार पदार्थ हमसे पाही काम मोक्ष धर्मार्थ माही और चाहे जौन म दे हूं ताही मैं जिसको चाहे दे सकता हूं चार पदार्थ यानी चार ये अनमोल वस्ती मेरे पास है फिर कहते हम और फिर शिवजी को बताया शिव के पास गया तो शिवजी से मैंने बहुत समझाया उन्होंने मेरा विशेष आदर किया और नाम ले लिया लेकिन दूसरी बार गया जब वो भी मुकर गए शिव को और पार्वती को सोहम नाम शिव को सोहम नाम दिया और पार्वती को भी दोनों को शिव और पार्वती का को हमने सोहम नाम दिया तो यह महाराज कहती हैं हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी सं और सोहम मंत्र दिया शिव जी को वो करें हमारी सेव हमने शिव भगवान को भी अपना मंत्र दे रहा क्या ये हमारे सेवक है सबसे ज्यादा आदर करते हैं शिव भगवान शिव कबीर भगवान का तब हम रुद्र लोक चल गए हो तासे कहो कछु कछु कछु पुरुष भेद को जानत ना ही लगे सभी काल की छाई पुरुष के बारे में कोई नहीं जानता और सभी के सब जो हैं इस काल के शरण में पड़े हैं और काल की साधना करे है राखन हारा और चिन्हो भाई अर यम, यम से तुमको मिले छुड़ाई वो रखन हरा भगवान न्यारा सा जिसको तुम रक्षकह के हो और ये काल तो बक्षक है रक्षक को बक, बक्षक को रक्षक कर जाने और है और समझे नहीं ये जीव न दाना रक्षक को तो बक्षक को तो रक्षक माने जैसे कसाई को बकरे अपना प्यारा मालिक मानते हैं रक्षक न सुनते भी कोई ना रक्षक को बक्सक को रक्षक कर जाना और रक्षक से ये जीव रहे नादाना जो रक्ष, रक्षक है उससे ये दूर रहे नादान राखन हारा और आही कर विश्वास मिलाऊं ताही कबीर साहब ने बोले राखन हारा तो और और करो विश्वास में उससे मिला दूं ब विष्णु विष्णु रुद्र जी झावे बर्मा विष्णु रुद्र रुद्र कहते हैं शिव भगवान को जाको झावे और जाका गुण निश्चिन गावे जोई पुरुष को राखन हारा और सोई तुम्हारा लेकर है गारा जिसने तुम भगवान मान रहे हो ये तुम्हारा नाश करे गारा कहे है गार गोर करता है तुम्हें खत्म करता है मारता है तो में डालता है राखन आरा और और कोई आही राखन भगवान तो और न्यारा सरक रख सकते है और कर विश्वास कर विश्वास मिला होता विश्वास कर लो मैं तुम्हें मिला शेष शेष खान विस और बचन नाग से भी कहा वो भी राम का नाम राम राम का नाम ऐसा मुखांत है कवि साहब उसके पास भी गए नोले नाग शेष नाग जी ये नाम ठीक हो ना तेरा न बोले अपना काम करो हमने सारा बेरा है राम तो ऊपर कोई नाम नहीं <coughs> और उसको भी अभी तक पूछा तेने उपलब्धि क्या होली उपलब्धि कुछ नहीं हो रही हो तो निराकार से दिखे की चलो भाई सुनो लक्षण धर्मी नागर तब मैं आ गया बहुसागर अब फिर मैं इस मृतमंडल में आ गया आयो जहा मृतमंडल माही और पुरुष जीव कोई देखा नहीं ही सत पुरुष का तो किसी भी को किसी ने जेकर करो वो सर्पा गीता ठा गया को रामायण ने सर्प और कोई वेदांग कौली भरिया धुनसे कहू यह शास्त्र मेरा आगे रख दे और मैं कहूं भाई ये शास्त्र किसने लिखे थे कोई कहे उन चार ऋषियों ने वेद लिखे कोई कहे महर्षि कह मैं व्यास ने लिखे तो किसी संत ने लिखे ना मनुष्य रूप में आकर और मैंने ये शास्त्र लिख रहा यह पढ़ के देखो इसमें चारों वेद भी लिख रखे है रामायण महाभारत गीता जहां से मुसलमान धर्म शुरू हुआ ईसाई धर्म शुरू हुआ कौन प्रवर्तक था के साधना था सा उसकी और भाई फिर आगे की बताऊ इसको शास्त्र क्यों नहीं मानते तुम ये भी तो किसी ने लिखे हैं और ये मेरे अल भी सुन लो किसको कहिए पुरुष उपदेशा सो तो अधिको यम का बेसा अब किस तो बताऊ सत पुरुष की कहानी ये सारे काल के लाग रहे का लागरे बेचारे जो घातक ताका विश्वासा और जो रक्षक ता बोलने उदासा जो तुम्हारा घातक है जो तुमने मार और खावर कदे कुत्ते बनावा उसका तो विश्वास कर रहे और मैं बचान खाचरा मुह का एक खेवड़ा लाग रहा था कबीर कबीर भगवान सब तो तो खा भाई साहब दुनिया नो कहा करती के है वो तो पागल है उसने वेदों का क्या पाता क्या मालूम और वेदों के बंदी छोड़ने दाने दाने के डरा कबीर साहब ने पंताजलि योग दर्शन आज के ये संत बात बात बना उसका एक प्रतिशत भी उनको और इस भगवान ने वो भी लख रखे कबीर साहब ने अंदर का दाना दाना गिन रखा है कबीर साहब ने गरीब दास कबीर ने, ने। जपै सोई जीव दरखाई और तब मम शब्द चेत चत आई जही जपै सोई जीव दरखाई जिसने ये वजन करते हैं वही इनको खा रहा है तब मम शब्द चेत चेत, चेत आई जीव मोहे विन्ही तब असभाव उपजाही है माई अक बेचारे इतने लालच में डाल रखे जूठी मोह ममता लाके मारी को ही नहीं सुनता तब मन में ऐसा उठा कैसे <coughs> मेट डारूं काल साखा और प्रगट काल दिखाऊं कि सारे ढमढ खत्म कर दो इक्कीस ब्रह्म ने और पकड़ काल की पीट और दोरा था थारा दो खड़ा कर दो अकी उठा थारा भगवान फिर मन में निवास और <coughs> मेट डारू काल शाखा ये प्रगट काल दिखाऊं और ले जीवों को छुड़वा यम तो अमर लोक ले जाऊं वहां से यहां अमर लोक पठाऊ ये कारण रतट रोलो और सोना को चीन ही जिनकी खातर में इस विषय बुंदे लोकमाऊ और इनको समझाऊं ये मन पहचानते कोई ना अपने बाप ने तक पहचानते कोई ना हैं और नकली सांगमोर सांग बैठे सब जीवों का मालिक कुल धनी परमात्मा कबीर भगवान है सतपुरुष है नोके ये मेरे सारे बच्चे कीड़ित लेकर चीतक राजा से लेके रंग तक ये मेरे बच्चे हैं लेकिन ये शराबियों ने किसी का बच्चा को शराबियों का हाथ ला दिया और फिर देखो उस बाप की हालत न रोनता ही देख रहे कहता फिरा कर समझा दो कोई इसने ये इसने लालत दे रहे हैं इसको लूट रहे हैं यार खा रहे हैं आखिर रो होगा पाचा पिस्ता होगा और पिताजी की बात हो पुत्रे की नहीं मान्य कर क्यों उसका नशा हो जा उस शराब वाला और वो पिताजी उसका पीछे पीछे फिर करे इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं इन काल ने इनको माया का नशा दे रखा झूठा और फिर रोगे जब गदे बन जाएंगे अब मैं इन न समझाऊ से तुम मेरे पुत्र हो सारे सारे बच्चे हो मेरे बहन और भाई ये सब जितने जीव से चाहे हिंदू है चाहे, चाहे मुस्लिम है चाहे सिख है चाहे ईसाई है चाहे कोई जीव है चाहे कीड़ी है चाहे हाथी है चाहे सूअर है अब मेरे बच्चिया की हालत कर रहा इसने जो मैं मुझे जानते भी कोई ना अपना माइंड रे ना बताई जे ही कारण मैं रम्मत जिनके जिनकी खातर में दर्द या बटकता फिरता हूं सोना मोको चीन ही और काल के वश पड़ जीव तज सुधा विश पी वही काल के वश होकर जीव तज सुधा सुधा मना अमृत छोड़ के और ये तज सुधा विष पी वही यानी अमृत ने छोड़कर जहर खा रहे हैं काल तक भगवान मान कहे काल के वस जीव वस जीव तजे सुधार विश्ती वही यही सोचत चित पुरुष वचन असनाही और परख दृढ़ के गह शबद परख दृढ़ दो गह और ले पहुंचा हूं ताए पर फिर मन में जाल उठे है किसने कर दो कंडम काम सारा इसका पर मन में यह आता है कि सत्पुरुष के हुक्म नहीं और अपना जो सत्य शब्द लेगा उसको हम भेज देंगे <laughs> कबीर साहब कहते हैं मैं फिर धर्मदास भाई इस वृतमंडल में घूमन ला गया <laughs> और धर्मदास तो मिला मेरे को मैं तो भी वकील बन रहा था इस काल का एं? कभी नो कहता शालक राम की पूजा करते हैं कभी कहता था एकादशी का व्रत करते हैं कभी कह रहा था अंतराम कृष्ण का जाप कि रट्र थे शंकर से ऐसा अरे अब बता तो अगदी बिल्कुल ठीक हो सो उस समय तस्वीर तो बात आती है कोई ना और ये भी समझ मारी है ईब उनका नी रूह नहीं करती वो तो पहली का कायदा दी है तो हम किरा करते तो अब बता भाई नोले भाई तू तो क्यों मारा दिया आपने क्यों करके रूपा करी बड़ी दया करी दी दयाला आपने मेरे साथ दो भाई मन सब जग बोला पाया मेरे साथ दो भाई सब जग भूल मेरे साधो भाई सब जग भूल इसी भूल मैं बर्मा बोला जिसने बेद इसी सा मैं बर्मा भूल जिसने बेद सरसाया बेद पढ़े वो पंडित बोला मर्म बेद ना पाया मेरे साधो सब जग भूला आ, आ मेरे साथ दो भाई सब जग भूला इसी भूल में विष्णु भूला जिसने वैष्णो धर्म चलाया इसी भूल मैं विष्णो जिसने विष्णो धर्म चलाया तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविद जीव फसाया मेरे साथ भा। पाया, पाया मेरे साथ दो सब जग भा। इसी भूल में शिव जी बुला जिसने भिक्षुक पंथ चलाया इसी भूल में शिव भूला जिसने भिक्षुक पंथ चलाया सर पर जटा हाथ में खपर घर घर अलख जगाया मेरे साथो भाई जग बो लाया मेरे साथो भाई पाया मेरे साधो भाई सब जग इसी भूल में भूले मचंदर जिन सिंगल दीप बसाया इसी भूल में भूले मचंदर जिन सिंगल दीप बसाया विषय वासना के बसो का अपना योग नसाया मेरे साधो बा सब जग भूला पाया मेरे साथ साधो भाई जग भूला मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूल मोहम्मद जिन नाराय मजब बनाया इसी भूल में भूल मोहम्मद जिन न्याराय मजब बनाया परतरिया तरिया संग फेरा बरम तालिंग और मूछ कटाया मेरे साथ साधो सब जग भूला मेरे साथ साधो भाई सब भूला पाया मेरे साधो भाई सब पाया। या कहे कबीर सुनो वै साधो इस भूल का बेद न पाया कहे कबीर सुनो इस भूल का बेद पाया। निसने पा गया बेद भूल का वो गर्भवास नहीं आया मेरे भा। भाई सब भूल। बोला पाया मेरे साथ आ, मेरे भाई सब पाया। अब धर्मदास मन ना पाया कोई भी कबीर सतपुरुष को जानिया से कहूँ वो निमान विष्णु से कहा वो नी माने और शिव जी से कहा वो नहीं माने, माने। इन आप अपने हिसाब से जीवों को सेट कर दिया जितना इन बेचारों को बेरा था तो मैं जब यहाँ पर आता हूँ हर बार में यह बात पर ना मेरे सग में लेकिन जो जीव एक बार मेरी बात में सुन देते हैं वो फिर काल की नहीं सुनते निरंजन ने कहा था कि जाओ महाराज जी आपकी कोई नहीं सुनेगा ऐसे उल्टे रास्ते फिट कर रखे हैं सारे के सारे बंदी छोड़ बोले कि धर्मरा धर्म निरंजन काल जिसने मेरी बात सुन ली ना फिर तेरी कति नहीं सुनेगा यह पक्की सोच ली है जी को सुनेगा जब बात से ना आप बताओगे किसने सारे वकील बना रखे थे मैंने कति पक्के और मेरे गीत गाओगे मेरे वकील बनेंगे और वेद तो ऊपर को जानता कोई न भगवान कृष्ण को परमात्मा क्यों मान्या अब देखो इतिहास से ज्ञान होता है किसी संत की शक्ति का उसकी लीलाओं से एक बार कहते हैं कि सुदामा जी बहुत दारिद्र थे टोटे वाले थे और ये पंडित थे जाती थे सुदामा को पंडित कह सकते हम कैसे थे उसकी मिसरानी कहती थी कि आप कहते हो कि भगवान कृष्ण जो है राजा हैं ये मेरे सहपाठी थे और मेरे पक्के दोस्त थे कभी ये हमारे घर आते थे कभी मैं इनके घर जाया करता था और तो वो कहने लगी कि हम इतने दुखी हो रहे हैं तेरे बालक भूखे रहते हैं हाँ दीवार और जाके भगवान से कुछ मांग कर ले आओ कह लग गया कि मांगू को ना सिर उतर सका मेरा मांगना काम ब्राह्मण का नहीं होता अब इसको ब्राह्मण कहते हैं जो कहे कि मैं मांगू को नहीं मर सकता हूं और उनको ब्राह्मण कैसे कहते जो तो दुनिया ने ठगे लंबे लंबे चोटे बना के वो तो ब्राह्मण नहीं कह सकते ये ब्राह्मण थे ब्राह्मण से जो ब्रह्म पछाणे यानी जो नियम को जान लेता है सुदामा कहता है कि मैं मुझे मिला कहां से कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहा था पिछले जन्म में क्योंकि तो वो ज्ञानी था मेरे से कोई शुभ काम नहीं हुआ अब ना मानी ना ज्यादा दुखी कर लिया रोज चला देख एक बार बात ने उसने सोचा या मानना कोई ना पर चल हो जाता हूं मांगू कति नहीं का न्यू आ जाऊंगा भगवान कृष्ण के निमित्त दो मुठी चावल मोन का बांध दिया उसकी पत्नी ने और चल पड़ा वो भी लकोली जाकर के दूंगा भगवान राजा क्या चाह ला भूखा बैठा है वो 36 भोजन खावा चलो सोन सा करके चाल पड़ा जैसा भी बाहर बनता है और जो ही द्वार पर पहुंचा परिदार बोले अंदर नहीं जा सकता भिखारी तुम बाहर खड़ा हो जा पता कौन कहा जा रहा तू कि कहा जा रहा हूँ ये राजा का राजमहल है एक तो दरबार होता है ये राजमहल है यानी जहाँ पर रानी रहती है और तू तो कहाँ जा रहा है मूर्ख कहने लगा भाई मुझे एक बार अंदर जा लेने दो अंदर कैसे जान दे बिखारी तुझे नू बोला तुम जान दो तुमने कुछ ना कहा भगवान वो मेरा साथी है मेरे साथ पढ़ा करता है, और एक बार मेरा संदेशा भेज दो कृपा करके कि बाहर एक सुदामा नाम का ब्राह्मण खड़ा है और ऐसे ऐसे वहाँ से आया आपको आपका सह है अब पहरेदार जाकर कहते हैं कि भगवान इराजन एक सुदामा नाम बतावा है और आपको अपना सहपाठी बतावे है आपसे मिलना चाहे दूत ने पूरी बात कही नहीं थी सिंहासन छोड़ के और भाग लिए भगवान कृष्ण आके और सुदामा को छाती ला लिया एक हाथ ऊपर उठा लिया जमीन से और नो का नु उठा कर चल पड़े क्या आइये रे भाई कैसे दर्शन दिया आज सुदामा का भगवान मेरे तो धूल धूल मिले हुए कपड़े हैं आपके वस्त्र राजसी ये खराब हो जाएंगे मुन छोड़ दो आगे, आगे मत कह दिए इस बात ने अंदर ले जाता है पैर दो है अपने हाथा रोटी बनवाई नए कपड़े बनवाए बढ़िया रोटी खाई सात दिन डटके सुदामा जो का तू चल पड़ा मंग नहीं कृष्ण पूछे बच्चे ठीक है मौज मात रिशाप की कर पाते दया हो रिशाप रहे मेरे सर पर हमने की दिक्कत से अब वो कौन से नादान थे सारी जाने थे पर उसने सोची मन में जब चल पड़ा न्यू का न्यू मन में खोट पैदा आता है अब देखा सह पाठी वो पूछा ऊपर ले मन तो बालक राजी से। उसकी आंख फूट रही थी मेरे से बुँ कपड़े जैसे बच्चे ठीक होते तेरे की तरह ना सज तो मन में ऐसे ऐसे वीकार कर चल पड़ा अब ऐसा भी नहीं करना चाहिए संतों के प्रति ये इसका भी उसने दोष की सजा मिली नए कपड़े पहना रखे थे भगवान कृष्ण ने सेठ के से रास्ते में बीला ने सोची कोई बड़ा सेठ आवा है पकड़ ली बा उसकी दोनों कुछ पाया कोना ना गोज में वो कपड़े तार लिए अच्छा ता चलिए तो चौखे दिखे बढ़िया कपड़े